राधा माधव रसराज बिहारी जी की असीम अनुकंपा से पूज्य सतगुरुदेव भगवान के शुभाशीर्वाद से राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर के कार्यकर्ताओं के प्रयास से आप सभी श्रोताओं के सहयोग से पावन भक्त माल कथा का आज तृतीय दिवस है पंडाल में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों का माताओं बहनों का राधा कृष्ण परिवार की ओर से स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है संस्कार चैनल के माध्यम से घर पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं का दर्शकों का राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर के सभी सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन सभी को प्रेम से राधे राधे जी आज की कथा के यजमान श्री जितेंद्र गुप्ता जी यमुनानगर श्री जसवंत अग्रवाल जी यमुनानगर श्री परवीन अग्रवाल जी यमुनानगर श्री अशोक मेहता जी यमुनानगर और चंडीगढ़ से आए श्री विवेक सूरी जी उनके सुपुत्र श्री सूरज सूरी जी और उनके साथ उनकी बेटी नविका मैं आज के यजमानों से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं व्यास जी का पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें सम्मान करें पावन भक्त माल जी का पूजन करें पंडित जी पूजन प्रारंभ कराएं ओम करभ सुश विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम कमलनेनम कमलनयनमिध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभर सर्वलोकनाथम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मि प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदय नमो नमः नम श्रीमद्भग्मापीठिकाय नम ध्याना पत्रपुष्पया पाद्यमृिमस्ना जलम समर्पयाम श्रीभक्तम पीठिकाय नमें वस्त्र उपवस्त्र गंधम समर्पया श्रीभक्तमापीठीकाय नम ऋतुफल सर्पया मुखवासमूल चमर्पयाम श्रीभक्म पीठिकाय नमें पुष्प चे अलंको श्रीभक्तमापीठी नम चरण कमलं सद्गुचमल ध्यार्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम अखंडमंडलाकारचर यदम दर्शिम ये नस्म श्रीगुरव नम सगुरचर कमलभ्यो नम पुष्पेलो व्यास विष्णु व्यासूपा विष्णव नमो वै ब्रमिधे वासीय नमो नम है चतुर्वदनों ब्रह्म द्विबाहुुर्परो हि ऐललोचना शंभुर्भगवादरायण श्रीव्यासाई नमो नम श्रीव्यासाई नमो नमे शुक्ला दिवं शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्याय सर्विघ्नोपशात सर्विघ्नोपशा सर्व भगवान मंगल भगवान्वु मंगल गुड़ध्वज मंगल पुंडरीका मंगलायतनोहरी भद्रंकर्णे शृणयाम दीवा भद्रम पश्चिम स्थिर रंगई सुन से मही। यदा यदा मैं श्री विवेक सूरी जी चंडीगढ़ से जो आए हैं और श्री राजीव सोनी जी से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करें आज के जो यजमान हैं उनसे मेरा निवेदन पूज्य महाराज श्री से स्मृति चिन्ह ग्रहण कर शुभ प्राप्त करें श्री राजीव सोनी जी यमुनानगर विवेक सूरी जी और उनके सुपुत्र सूरज सूरी जी दीप प्रज्वलित कर आज की कथा का शुभारंभ करते हुए यजमानों से मेरा निवेदन है कि पंडाल में उपस्थित संत पूज्य संत समाज का तिलक कर माल्यार्पण कर उनका भी सम्मान करें श्री नानक जी वैद्य और अभिनय सभी राधा कृष्ण परिवार के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने बीच में उपस्थित संत समाज श्री किशोरी शरण जी जो गोवर्धन धाम से पधारे हैं पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र हैं परम शिष्य हैं श्री किशोरी शरण जी उनका आज के यजमानों के द्वारा तिलक कर माल्यार्पण कर स्वागत हो रहा है सम्मान हो रहा है उनके साथ में विराजमान हैं श्री रंगीली शरण जी गोवर्धन धाम से पधारे हैं उसी के साथ मैं निवेदन करता हूँ यजमान परिवार से कि साथ उषा बहन जी उत्तमांगी दासी जी वृंदावन आश्रम यमुनानगर उनका भी स्वागत करें सम्मान करें श्री पवन जी विनायक श्री प्रिय शरण जी गोवर्धन धाम से पधारे हैं आज के यजमानों से मेरा निवेदन है कि वो श्री पवन जी विनायक उनका सम्मान करें स्वागत करें श्री मदन मदन जी माधव शरण जी वृंदावन आश्रम यमुनानगर और अपने बीच में बाई जी व उनकी शिष्याएँ वो पधारी हैं राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर की ओर से हम उनका इस पावन कथा के पंडाल में आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं जो संगीत पर हमारे कलाकार बंधु हैं श्री परशुराम झा तबले पर ढोलक पर श्री दिनेश जी बैंजू व इलेक्ट्रिक पैड पर बैंजू और इलेक्ट्रिक गिटार पर मास्टर अमीर चंद जी करनाल से आए हैं बंशी पर श्री कृष्ण जी कैसी पर श्री गुलशन जी और इलेक्ट्रिक पैड पर जो संगत कर रहे हैं श्री तरसेम जी उनका भी आज के यजमान स्वागत कर रहे हैं मैं निवेदन करता हूं साध्वी उषा बहन जी से देखिए हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दिव्य तेजस्वी संत का सानिध्य मिला है जिनके मन में हम सबके जीवन को धन्य करने का हमें इस भावसागर से पार करने के लिए हम सबको एक ऐसे मार्ग पर लगाया है नाम जप में लगाया है जिससे हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें कितनी कसक है कितनी पीड़ा है पूज्य महाराज श्री के दिल में हम सब के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं आभारी हैं हम उनका एहसान नहीं भुला सकते पूज्य महाराज श्री के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है शब्दावली कम पड़ जाती है मैं निवेदन करता हूँ साध्वी उषा बहन जी से कि वो पूज्य महाराज श्री के विषय में कुछ कहना चाहती हैं साध्वी उषा बहन जी बोलो मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय जिनके हृदय में उस भक्तवाच्छा कल्पतरु यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निवास करती है और जिस भक्ति की डोर से बंद करके भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपना परम धाम छोड़ करके अपने परम धाम को छोड़ करके जिनके हृदय में आकर के बसे हैं ऐसे हमारे परम श्रद्धे पूज्य देव भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं महाराज जी अपने निजनों को भक्ति का पान कराने के लिए यमुनानगर में पधारे हैं यमुनानगर में ही नहीं बल्कि संस्कार चैनल के माध्यम से सारे विश्व के लिए प्रकट हुए हैं और सारे विश्व को अपना परम संदेश देना चाहते हैं केवल हमारे यमुनानगर के लिए नहीं अपितु सारी विश्व के लिए ही पूज्य सतगुर देव का अवतार हुआ है महाराज जी हम सब भक्तों का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है हम सब वंदन करते हैं आपके चरणों में हम सब भक्तों का हम सब भक्तों का आप वंदन स्वीकार करें आपके लिए हम कुछ कहें आपके बारे में कुछ कहना चाहें तो यह जीभा असमर्थ है यह जीभा वर्णन नहीं कर सकती आपके लिए आपके बारे में यदि कहें तो समझो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है महाराज जी हम इन पंक्तियों के द्वारा आपका स्वागत करते हैं हृदय तरु के सरस सुरभित सुमन उपहार लाए हैं स्वयं भगवान बन पाहुन द्वार हमारे आए हैं करें हम किस तरह स्वागत करें हम क्या तुम्हें अर्पण आज हमने तुम्हारे पथ पर स्वागत गीत गाए हैं हृदय में ज्ञान भक्ति का दीपक जलाने वाले स्वयं भगवान सतगुरु रूप में प्रकट हुए हैं गुरु और भगवान में कुछ भेद नहीं होता और इसी ही भावना से भगवान की प्राप्ति होती है तुलसीदास तो जी तो इन संतों की गुरुओं की महिमा को कहते हैं और कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के जीवन में संतों का गुरुओं का प्रसाद आ गया उनका जीवन तो धन्य धन्य हो जाता है ऐसे ही आपके सानिध्य में रह करके आपके श्री चरणों में हम सब रह करके हम सब भक्त जनकृत युक्त हो गए हैं धन्य धन्य हो गए हैं पूज्य श्री महाराज जी आप जहां भी जाते हैं वो धरती पावन वृंदावन बन जाती है आपने लाखों करोड़ों भक्तों को हाथ में माला झोली आई है आपने नाम जब का प्रचार किया है और इस नाम जब को करवा करके हमारा हृदय भी भावों से गदगद हो रहा है हम सब भक्तों के हृदय का भाव है और आपके भक्तजन क्या कहते हैं अरे खुशियां लेकर दिन सुहाना आया है भक्तों का भगत रा पर आया है खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है भक्तों का भगवान तरा पर balona दीप खुशियों के हजारों जग मनाए हैं श्री कृष्ण भरकर आप आए कलयुग में अब तंत्र रूप दर्शाया है भक्तों का भगवान तरा पड़ आया है कलयुग में अवसंत dar पूज्य सतगुरुदेव महाराज की के श्री चरणों में निवेदन कि हमें आज की पावन भक्तमाल कथा श्रवण कराकर हमारे जीवन को धन्य करें पूज्य महाराज श्री